चक्र ढोक से इसमें कितने पद है चक्र ढोकसे हैं तीन और अधिक है चक्र ढौकसे हिसाब क्या नीचे क्यों देखे तो चक्र ढौक से, से पद माले में कितने पद किसके माले में है क्या नाम महेंद्र गुरु भाई क्या दोनों का किसके माले में है नौ दो पद है और कोई मालूम है किसको दो तीन दो हो गया और एक पदे किसके पास है दो तीन नहीं दो पदे चक्रिन चक्रिन क्या भी होती है तृतीया तृतीया कौजना हाँ संबोधन है चक्रिन ढाक कसे ढौ कसे क्या भी होती है, है? क्या बोलते हो त्रियाती क्या बोलते तो समझ आए ना क्या बोलते अरे क्या हाँ क्रियापद है मध्यम पुरुष का एक वचन रामष्टी क्षे प्रकार है टिकाते क्रियापद है न पदांता टोरनाम इसमें कितने पद है चार, चार पद है तृतीय पद क्या है टोह तो चतुर्था अनाम अनाम क्या भी होती है अनाम क्या बहते ष्ठी या सप्तमी सप्तमी किसने बताए ष्ठी लुप्त षठी अंत भारत यार क्या कहते क्या भारती के हैं अनाम इसका क्या अभिप्राय है शत्रुकार ने जो अनाम केवल कहा कहना चाहिए अनाम नवति नगरी नाम सूत्र को क्या करना चाहिए न पदांता नगरी नाम ऐसे सूत्र करना था षणती में एक रूप बनेगा दो रूप बने गया दो न कहा से है पहला क्या था सस आगे नाम फिर झलान जसन से ड हो जाएगा ड हो जाएगा स डे नाम फिर क्या होगा फिर के से ड हो जाएगा न फिर आगे आगे नाम के नौकार कहाँ हो जाएगा नौका के पहले टूनास्टू से न हो जाएगा नाम के नकार किस सूत्र से टू श्टु। ना उसको निषेध करेगा न पदांता टो रनाम निषेध करेगा पदांत ट से पर है क्या पदार्थ है के डकार पदार्थ है पदार्थ कैसे हुआ सर्क के डनाम में सर का ष्ठी बहुचन स्वनाम बनेगा सर्द के डकार पदार्थ का डकार है हैं क्या बोलते हो व्यो तिलुक स्वर्ण नामे बिहोति लुक हो गया में सड के ड पदार्थ का ड है यहाँ न पदांता टोर नाम लगेगा पदांत ट वर्ग है कैसे तो तो है ड होने से पदांत हो गया ड होने के कारण पदार्थ कर क्या है स्वर्ण नाम न ना पदांता टोर नाम लगेगा पदांत ट वर्ग हो तो ड तो है सस को ज पदांत कैसे हुआ आगे। आगे। क्या कोई बोलते तो समझ में नहीं आता है क्या समाधान होता है कुछ नहीं कोई है साठ वेलू किसको होता है जस को लुक होता है आम को लुक हो जाएगा ये तो स्वर्णनाम षठी बहुचन का रूपये क्या है ब्रह्मचारी स्वर्णनाम में पदसंज्ञा है ना हैं क्या प्रत्ययोप प्रत्यलोचन क्या प्रत्यलोप हो गया है यहाँ जस का लोप हो गया आम आगे षष्टी बहुचन का आम है मध्य में जस कहाँ जाएगा कोई है ब्रह्म मतलब और कोई पुराना है ये न पदंता टोर नाम में उदाहरण रखा है स्वर्ण नाम पदांत टॉवर्ग से पर हो तो नाम के नकार को स्टुत्व करने का विचार है क्या पदांत टॉवर्ग कहाँ से होगा शन्नाम में हाँ किसी के पुस्तक में है स्वादि स्वसर्वनाम स्थाने सूत्र से पद संज्ञा है स्वादि स्वसर्वनाम स्थाने सूत्र से पदसंज्ञा होने से झलाम जंत से ड हुआ ड होने के बाद नाम के नकार को स्टुनास्तु -श्टु से स्टुत्व करने के लिए जब जाएंगे ना पदांता टोर नाम से निषेध होना चाहिए किंतु उसी सूत्र में अनाम कह दिया नाम के अवयव को निषेध नहीं होगा तो श्रुत होगा श्रुत हो जाएगा श्रुत हो गया, हो गया। बनिया। नाम बनिया गया स्वरणनाम और स्वरणनाम होने के बाद जो डकार था ड को यहाँ यरोनासिको नुनासिकेवा सूत्र से विकल्प से होना चाहिए किंतु प्रत्येक भाषायाम नृत्य लग जाएगा नित्य ही न हो जाएगा स्वर्णनाम बन जाएगा स्वर्णनाम एक रूप बनेगा दूसरा रूप क्या बनेगा हैं? एक ही बनेगा स्वर्णनाम प्रत्येक भाषाएं नित्यम बना स्र्णनवती में इस प्रकार सस अगर नवति सस के सकार को ज्वलाम सुनते ड होगा यहाँ प्रत्ययलो पे है स्वर्ण के ड के नवति के नकार को स्टूनाष्टु से होगा उसको निषेध करेगा न पदांता टो रणम निषेध करेगा नहीं न पदांता टो रणाम निषेध करेगा किंतु भारतीय बनाने से निषेध नहीं होगा भारतीय कार्य का तो केवल नाम नहीं नवति के नकार को भी निषेध नहीं होगा या का नकार होने से न पदान्ता टो से स्तुत्व का निषेध नहीं होगा तो हो गया अणवती बन गया अणव न होने के बाद ष के डकार को बनेगा युनासिके अनुनासिको वाह विकल्प षण नवतीबती दो बनेगा नगरे में इस प्रकार षर्ण नगरे, शर्थ नगरे है षर्ण दो रूप बनेगा शन नाम में कितने रूप बनेगा एक रूप बनेगा वहाँ क्या वर्तिका लग गया प्रत्यय और षर्णवती में प्रत्यय भाषा में नहीं लगेगा नवती नगरीय प्रत्यय नहीं है नाम कोई प्रत्यय है है? नाम कौन से पढ़ते है ष्टी बोचन है आम नाम कहाँ से आया है? हैदी आप नदी है आपे क्या है नाम में नकार कहाँ से आ गया कोई है अच्छा पुस्तक में है कम से कम पुस्तक है। सर गया षतुर्भ्यस् षठ चतुर्भश क्या करता है किसको हाँ षठ चतुर्भश है षठ संज्ञा शठ और चतुर्शब्द हैं नो चतुर्नाम शर्ण नाम में नाम होता है षठ चतुर्भश नूट होने के बाद नाम बन गया तो हो शी तो हो षीअंत तो तो श्री सप्तम अंत सकार पड़े सवर्ग को नव पदानता से नव की निषेध है निषेध होता है इसके पूर्व सूत्र न पदान्ता टोरो नाम वो निषेध करता है ये निषेध करेगा तो सी हैं हाँ करो वहाँ से न की अनुभूति आती है तो ये निषेध करेगा किसको निषेध करेगा स्तुत्व किसको स्तुत्व प्राप्त है तू त वर्ग को स्तुत्व प्राप्त है सवर् रहते तवर्ग के आगे स रहेगा तो श्रुत्व प्राप्त है कि सूत्र से स्टूनाष्टु जो श्रुत्व प्राप्त है उसको तो निषेध करेगा सन अगर षष्ठ सन न करे और षष्ठ दोनों प्रथमांत है सन के नकार त वर्ग में आएगा त वर्ग नकार आगे ष्ठ में स है यहाँ स्टूनाष्टु प्राप्त है क्या स्टूनाष्टुन से क्या करना करना था नकार को स्तुत्व होता ट वर्ग हो जाता ट ट्र न होता उसको निश्चित करेगा कौन सूत्र तो, तो, तो होता। तावर को हो शी सपर हो तो ट वर्ग को स्तुत्व नहीं हुआ तो सन ष्ठ सरा सन ष झलाजसानी क्या है झल झलाष्ठियंत आदेश क्या है जस है क्या विभूति प्रथमा बहुचन झलाम जस अन्ते जस स सो अतोतादे हो गया आदि गुण हो गया आयिंग पदांतादति झलाम जस अन्ते अ पदान्ते झलाम जस स्यु अंत्यथ पदांत में झल के स्थान पर जस आदेश हो जाएगा स्थानीय क्या है जल आदेश क्या है जल वाघी सहे वागिश में वाच है प्रातिपदिक है वाच वाचाम वाच आम ईश वाच अगे ईशहे वाचिक अंत में चकार पद से अंतर्वतन विहोत्य मान करके पद संज्ञा है च को प्राप्त है चो कुसूत्र से कुत्व तो प्राप्त है कुत्व तो प्राप्त है क्या सूत्र जो को कुत्तो प्राप्त कुछ हो जलांत जसंत से जस्तों प्राप्त है पहले कुत्तो होगा या जस्तो होगा कैसे पता चलेगा कैसे पता चलेगा हा? पहले बताओ क्या क्या करेंगे पहले जस्तो करेंगे या पहले कुत्तो करेंगे च को क करना या च को गौक, गौक करना को ज करना कैसे मालूम हो क्या कोई हैं क्या कहते हैं त्रिपादित है ये तो पहले देखो चोहो कुहो क्या क्या नंबर है आठ दो तीस है झलान जसनते आठ दो उनतालीस कौन पर है चौक पर है कौन पर है झलाम जसंत त्रिपादी में परत्रिपादी त्रिपादी पूर्व के दृष्टि से असिध है तो चोह कु त्रिपादी है नहीं झलाम जसंत भी त्रिपादी है परत्रिपादी कौन है चोहकू के दृष्टि से झलाम जसंत असिध है पहले झलाम जसंत लगाने पर भी वो असिद्ध हो जाएगा चोकू के दृष्टि से इसलिए पहले क्या लगेगा चोह कु चकु हो जाएगा क वाक ईशा बन गया क होने के बाद आगे लगाएंगे झलाम जसवन थे वाह के ककार को ग हो जाएगा वाह वाच च था वाच अग्र ईश पहले क्या सूत्र लगाएंगे चो को से क्या होगा च को वाघ ईश उसके बाद क को हो जाएगा किस सूत्र से स्थानी क्या है यहाँ स्थानी क्या है हां? च झलान जसनते जब लगाएंगे स्थानीय यहाँ क्या है क है आदर्श क्या होगा जश जश में कितने आदर्श है ज ब ग पाँच प्राप्त है स्थानीय एक है कैसे तो लगे स्थानेंतरतम सदृशतम होगा स्थानीय स्थानी है क के स्थान पर ज ब ग लगाना है क्या लगेगा च है चौके स्थान पर ज ब ग क्या लगेगा ग लगेगा चौके स्थान पर चौक चौक चो, च नहीं क स्थानीय क्या है क है ना क के स्थान पर क्या होगा ग हो जाएगा स्थान एक स्थान है शवन संज्ञा है चोत से तुल्या से बागी सबन गया यरो नुनासिके नुनासिको नुनासिको वा यरह परे यरोनुना पदातुना ष्य स्थानी अतम यहाँ भी सप्तमें तो अनुश्य तस्मिन निर्दिष्टे पूर्वस्य पूर्व से परिभाषा लगेगी अनुनाशिका पर हो तो पूर्व य को ही आदेश होगा तस्मिन इतने निर्दिष्ट पूर्व से सप्तमें इसलिए अनुनाशिका पर चाहिए पूर्व चाहिए चाहिए पहलवे चाहिए आदेश क्या होगा अनुनाशिक विकल्प होगा अन अनुनासिक अनुनाशिका आदेश होगा यर के स्थान पर विकल्प से य पदांत पदांत के यर को स्थानीय हो गया पदांत यर अनुनासिके परे पर में क्या चाहिए तो अनुनासिक अनुनाशिक विकल्प से होगा ए तद अगे मुरारी एतद है प्रथमांत एतद्द प्रथमांत नहीं वो तो समास हो जाएगा एतद मुरारी में क्योंकि मुरारी पुलिंग है ये प्रथमांत हुआ तो ऐ स बन जाएगा एतस्य मुरारी एतद मुरारी, मुरारी समास होगा तो एतद के दकार को ये पदार्थ है अंतर्वती विभूति मान कर के समास होने से और य में आएगा दकार य में कौन से बनना नहीं आता है व्यंजन कौन नहीं आएगा है? हाँ नहीं आएगा ह हाँ व्यंजन वन कौन नहीं आएगा ह हाँ आ गया हाँ यावा यावा रा से चलेगा यहाँ तक तो आगे छा अच्छा आगे हाँ, हाँ के केवल छूट जाएगा बाकी सब आ जाएंगे तो यह रदार्थ को उनासी पर पूरा उनासिक विकल्प से द के एक पक्ष में न एक पक्ष में द रहा उसी कौन से द के उसी का हो गया नवर्ण संख्या है द न दौर और नौ की सामान्य संज्ञा है हैं संदेह है ना स्थान और प्रयत्न समान है स्थान में अधिक है मकर नौ में अन्नासिक अधिक है अधिक है किंतु एक स्थान मिल जाता है ऋतुलसा दंता एक तद दो बन गया प्रत्यय भाषाया नित्यम तन्मात्र में मात्र से प्रत्यय हुआ मात्र से तद अगर मात्र तद के दकार को नुनासिको अनुनाशिक सूत्र से विकल्प से अनुनासिक होना था जैसे इतुमुर इतन उम्र दो बना यहाँ भी दो बनना था किंतु भारतीय कार्यकर्ते प्रत्यय होगा तो निश्चय ही हो जाएगा नकार अनुनासिक हो गया तन्मात्रम में एक रूप बनेगा और दूसरा रूप क्या बनेगा दूसरा रूप नहीं बनेगा चिन्मय में यहाँ हो गया मैट प्रत्यय तत्प्रकृत वचन मैट हो जाएगा चिन्मय में चेदे दकार हो गया नकार मैट होने से नित्य हो गया चिन्हमय दूसरा रूप नहीं बनेगा तोर ली, तोर ली। कितने पद है तोर। जैसे तो हो सी ऐसे तो तो हो क्या भी होती है तू का ष्ट तो हो और ली क्या भी होती सप्तमी ली आगे क्या रू बनेगा ली के आगे क्या बनेगा लो क्या लोहो ली लोहो आगे <laughs> लकार आम में क्या बनेगा हाँ लाम पंचम ष्ट में क्या बनेगा हाँ मरुत मरुत अल्लाह बनेगा तबर कसा लकारे परे परसवन स्थानीय है तो पर परसवन हो ल पर हो जाएगा तब को तो तद अगर तस्यले लय तद लय तद द है पर में लकार है उसका परसवर्ण लकार कितने होते हैं दो लकार है? या एक है अनुनासिका, अनुनासिका वे देना ये नाला दो प्रकार तो उसके परसवर्ण ल रहा तय हो गया ल को ल हो गया विद्वान आगे लिखती है विद्वान प्रथमानते नकार, आगे लिखती है नकार तब अर्घ में आएगा अब पर में लुन से नौकार हो जाएगा पर सवर्ण परवर्ण क्या है विद्वान के आगे आगे ल है या ये विद्वान के आगे ल उसके आगे क्या है हाँ पहला लो। लो हो गया ल ल के संवर्ण आदेश होगा गया नौ के स्थान पर ल के सबर्ण दो ही लड़ुनासिक अनुनासिक का स्थानीय क्या है अनुनासिक होने से आदेश भी अनासिक स्थान इंतरतम दो प्राप्त होता है नौ के स्थान पर, पर सबर्ण लॉ का सबर्ण दो अनुनासिक अनुनासिक का दो प्राप्त होंगे दो प्राप्त होने पर नौ के स्थान पर क्या आदेश होगा क्या तो लगेगा कैसा तो लगेगा किसने बताया जोर से बोलो है तो कैसा तो लगेगा नहीं बड़ा कठिन है तोलि तो विचार होने के बाद तकार के स्थान पर नौ के स्थान पर सवर्ण होगा और परसवर्ण ल का दो है दो होने पर अनासी का आदेश होगा सूत्र क्या लगेगा स्थानांतरतम किसने बताया था ये क्या करता हूँ विद्वान तोली तो लिखा तो सूत्र लगेगा स्थानांतरतम एक स्थानीय है ना। वहाँ परसवर्ण ल का परसवर्ण दो है एक स्थानीय में दो आदेश प्राप्त हुआ यहाँ सूत्र क्या लगे नहीं आता आकाश को देखते हैं क्या सूत्र लगे हाँ स्थानीय तरत्व नहीं लगता तो क्या क्या प्राप्त था यहाँ दो प्राप्त था दो कैसे प्राप्त होता तो परसवर्ण कहा गया पर्वन क्या है ल ल के स्वर्ण कौन है एक या दो है परसवर्ण पर के सवर्ण ल ल दो है तो दे दिया नश्य अनुनाशी ल नकार स्थान पर आदेश होगा अनुनाशिका ल तो विद्वान लिखती में ये जो अनुनाशिक है अनुनाशिक किसका है मालूम है ये विद्वान लिखती जे है अनुनासिक में वी के आगे चिन्ह है नहीं द्वा के आगे अनुनाशिक है तो द्वा ऐसा का विद्वान ये का ल्वा के आगे तो लिखा है वि लुनासी लिखती लिखते समय तो अनासीक लदेश लिखती उद्त उठस्तंभो पूर्व उद पर स्तंभ पूर्वसवर्ण उदह पंचमत है स्था स्तंभ ष्ठि दिवचन है स्था और स्तंभ स्तंभ का उसमें स्तंभ हो बने गया पूर्वस्य से देखो तोरली के परसूत्र है अष्टाध्यायी क्रम से साठ इकसठ हुआ वो था परसवर्ण ये करता है पूर्व से पूर्व से पूर्वसवन्न होगा उदह स्थास्तंभ हो पूर्व से कहन से पूर्व से हो जाएगा पूर्वसंवर्ण हो जाएगा किंतु स्थानी क्या है स्था और स्तंभ उदय है पंचमयंतः तो। पंचम तो से उद से पूर्व में स्था स्तंभ रहेगा या उद से बाद में रहेगा वृत्ति में तो दिया उदय परयो उद के पर उद से पर में तो स्था स्तंभ रहेगा तो पूर्व समन्न होगा स्थाय के धातु स्तंभ एक धातु है धातु धातुन से उदे उद उपसर्ग या नहीं उपसर्ग हो दे धातु के क्रिया के योग के पहलू उपसर्ग हो जाएगा प्रादि प्रादि है, प्राद है ते प्रा धातु गति संज्ञा है गति संज्ञा की श्रोत होती गतिश जो जिनकी क्रिया उपसर्ग के संज्ञा होने पर ही गति संज्ञा होती है तो क्रिया के योग से ही होती उपसर्ग संज्ञा तो हो गया उपसर्ग होने से ते प्राग धातु धातु के पहले तो धातु के पहले तो रहेगा किंतु धातु के पूर्व में उदय होने से स्तंभ को होगा या उद के पहले स्था स्तंभ के आगे फिर वो तो होना चाहिए सूत्र लगने के लिए यहाँ परिभाषा लग करके वृत्ति में दिया उदय पर रहे हो आगे जो परिभाषा सूत्र है जैसे कि पहले परिभाषा सूत्र आया था तस्में नित्य निर्दिष्ट पूर्व सप्तमित हेतु स्थानीय होगा पूर्व को पूर्व इसी प्रकार ये पंचमेन्त हेतु स्थानीय उत्तर में रहना चाहिए तस्मात्तर तस्मादिति तस्निटेट निर्दिष सूत्र के परसूत्र है तस्निति निर्दिष्ट पूर्व ये तस्मात्तर तस्माति तस्मादिति तो पंचम होगा तो उत्तर से सप्तम निर्देश होगा तो कार्यम कश्य हो पूर्व से और पंचमी निर्देश होगा तो कार्यम उत्तर से पंचमी निर्देश है ना क्रियामान कार्य जो किया जाएगा उत्तर होगा वो भी वर्णांतर है ना अव्यवहित से पर अन्य वर्ण से व्यवधान रहित तो उत्तर को ही होगा निर्दिष्ट में जो नीर दिया है अव्यवध अव्यवधान अर्थ आएगा कहाँ से नीर पहले बताया था दिश्र उच्चारण है निर कहन तो निरंतर उच्चारण करने पर व्यवधान रहित निरंतर उच्चारण होने पर निर के यु उपसर्ग देने से अव्यवधान अर्थ आया और उत्तर से उत्तर को कार्य होगा वर्णांतरण अव्यवहित से पर ज्ञेय पर कहने से ऊत के आगे स्थानम है ऊत के आगे क्या है स्था धातु से ल्युट हो गया स्थानम ऊत के आगे स्थान अभी उद्हस्था स्तंभ हो लगेगा उद से पर स्था को आदेश हो जाएगा पूर्वसवन स्थान हो तो पूरा स्था धातु है नहीं धातु है तो पूरा स्थानों को ही पूर्वसवन होना चाहिए हैं पूरा स्थान को स्तंभ को पूर्वस्वन होना चाहिए उसको क्योंकि उद्हस्थ स्तंभ हो और स्तंभ दोनों को कहता है स्थान धातु स्थान धातु स्तंभ धातु को पुरुषण होना चाहिए किंतु उसको बात करेगा अलुंत्य अलुंत अंतिम अन्न को होगा अंतिम पुरुष होना आन्तीमनक चाहिए उसको बात करेगा आदेहे परस्य परस्य आदे पर विदिर्बोध्यम हाँ परस्य आदे परस्य आदे है ष्ठी अलुंत्य से परिभाषा का ये यदि परों को विधान किया जाता है तो अंत्यों को नहीं होगा आदि में होगा परस्य से यदि वितम तत्स्य आदिर बुद्ध्यम उदह पर ऊद से पर स्था स्तंभ स्था और स्तंभ धातु ऊद के पर में रहना चाहिए या पूर्व में रहना चाहिए किससे पता चला हाँ? कैसे पता चला पर में रहना चाहिए हाँ? तस्मादित्त से ऐसी सूत्र से तस्मादित्य उत्तर सूत्र नहीं होता तो उदह परयोह ऐसे वृत्ति में नहीं कह सकते उदह परयोह वृत्ति में जो कहा गया इसी परिभाष को लगा करके उससे पर स्तंभ को ही पूर्वसमन होगा तो उत्तरस्य क्रियमाण कार्य होता है तो परस्य जो कार्य होगा तो त्य आदर उद्यम स्था धातु के आदमी सकारे साकार स्तंभ आदि में साकार उसको ही आदेश होगा स्था धातु के सकार को हो जाएगा क्या हो जाएगा पूर्वसवर्ण पूर्वावर्ण क्या है स द द का सवर्ण होगा द का संवर्ण द के साथ स्थानी क्या है स्थानीय स स स्थाने के सकार सकार का आदेश होगा क्या आदेश होगा पूर्व सवर्ण पूर्व सवर्ण है पूर्व वर्ण क्या है द द के दबर्ण आदेश होगा दर्ण द का सवर्ण आदेश होगा स के स्थान पर द की संवर्ण संज्ञा किसके साथ स के साथ द द क्या की दबर्ण संज्ञा स के साथ, दो दो साथ है स के साथ द की सवान संज्ञा नहीं होती है द की समु संज्ञा किसके साथ है त थ द ध न ये पांच वर्ण है परस्पर सवर्ण संज्ञा है तो स का सब संज्ञा तो नहीं ना ऐ सबर्ण है द तो फिर स के स्थान पर थ के आदेश होगा देखो स के स्थान पर आदेश होगा आदेश होता है क्या होगा पूर्व संबर्ण पूर्व वर्ण के सवन आदेश होगा पूर्व बने द उसके सवन आदेश होगा स के सवन नहीं सी सो सवर्नुस वर्ण जो होगा उसके आदेश होगा ता है आदेश होगा पूर्व पूर्व पूर्वसवर्ण का क्या अर्थ पूर्व सवन का द कहाँ से आया? पूर्व के संबंध पूर्व पूर्व से संवर्ण पूर्व का संबन्न पूर्व वन क्या है द तो पूर्व न दिन से द के सबन, के दबर्ण कौन है थ पांच तो पाँचों तो प्राप्त हो जाएगा स्थानी क्या है एक स्थानी है आदेश कितने प्राप्त हो गए फिर क्या लगाना पड़ेगा सूत्र स्थानीरतम स्थानीय अंतरत्तम से क्या करना पड़ेगा स्थान है स्थानीय स स के स्थान अंतरोत्तम देखना स का स्थान क्या है दंत तथा तो दना में कोई दंत स्थान वाला है सब स्थान मिल गया और प्रयत्न सब मिल जाएगा स का प्रयत्न क्या है उष्म प्रयत्न में आता है ईषद विवृतम उष्म और तथा द धन में ईसद विवृत कौन है कोई है नहीं आभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिला समान नहीं हुआ स्थान मिला स्थान तो सौ का दंत है तथा तो तो दन पाँचों का भी दंत हो गया उसमें से एक नहीं ला सकते और प्रयत्न मिला इसलिए क्या करना पड़ेगा बाह्य प्रयत्न दिखाना पड़ेगा अभी सौ का बाह्य प्रयत्न कौन होगा कैसे पता चलेगा सौ का बाह्य प्रयत्न क्या है खर श्वास कितन है एक खर है और एक बिहार है खर क्यों बोलना स का बाह्य प्रतन क्या होगा विवाह श्वास घोषणा और हल्प प्राणी महाप्राण महाप्राण ये तो स का बाह्य प्रतन क्या क्या हुआ श्वास घोषण महाप्राण इसे दे दिया इसमें कहाँ दिया तीन नंबर शस अघोष महाप्राण प्रयत्नवत हाँ विवार में तो अन्य वरण ना जाएगा अघोष महाप्राण प्रयत्नवत शस्य तादृश थकार थ महाप्राण है है थ थ द धन पांच पाँच में महाप्राण कितने हैं एक दघोष है घोष में आएगा ध किस पत, कैसा पता चलता है ह में आता है इसे वो नहीं रहा अघोष महाप्राण प्रयत्न वाले सकार के स्थान पर तादृश है वो मतलब अघोष और महाप्राण क्या है अघो से ही थकार होगा थकार अघोष है महाप्राणी स्थान ही क्या है स अघोष है महाप्राणी है उसके स्थान पर थकार हो गया इति स थकार को थ हो गया थ होने पर क्या बना उद आगे था, था दो थो थान हो गया झरो झरी सबन्नी झर षष्ठ्यंत है झर झर ही सबन सप्तम अंत पर में सबन झर चाहिए पर क्या चाहिए शबन झर स्थानी क्या है झर झर में क्या बनाएंगे कहाँ से लेना शुरू करना झ ध सर नहीं स इतने आ जाएंगे वरना इनको हो जाएगा हल पर से आएगा। आएगा। अच्छा, से पर होना चाहिए झरो वाह लोपो सब अन्य वाह लोप विकल्प स्लोप होगा ऊद के दकार झर में आएगा झर आएगा अच्छा हल से पर नहीं वो जरूरत नहीं ऊद के दकार तो हल है हल से पर झर के लोप होगा हल से पर झल कौन है से आया सौ को जो थ हुआ था सौ को थ हुआ था वो थो झ झर में आएगा उसके आगे क्या बनना हैं, क्या बनना हैं, वो थो कहाँ से आया धातु स्थान के थकारे, और पहले थकारे कहाँ से आया सकार के स्थान पर थकार के सूत्र से उदहस्ता स्तंभ पूर्व दो थकारे, दो थकारे में झर कौन है दो न है हल है दकार हल से पर झर हो गया था उसका विकल्प से लोप होगा पर में चाहे सबन झर सब है या नहीं सबन है झर पर विकल्प से लोप हुआ जिस पक्ष में लोप हो जाएगा उस पक्ष में कितने था रहेगा एक उसके पहले क्या रहेगा उद उद अगरे ता जब लोप नहीं होगा तो कितने कितने था रहेगा दो उद तान दो होगा दो होने के बाद आगे लगे सूत्र खरीच खरी झलाम चर, चर हस्यु क्या है जल आदेश क्या होगा चर निमित्त क्या है खर पर में चाहिए पूर्व में कैसे पता चला खरीच सप्तमें सप्तमी नित्य निर्दिष्ट है पूर्व से खरी सप्तमें अंत है तो पूर्व को आदेश होगा पूर्व है जल को आदेश होगा चर पर में खर हो तो ऐसे झल को चर होगा खर पर रहते इति उदो दस से तकार ऊद के दकार को हो जाएगा तो जल में आता है द आया द जल में उसके आगे चर उसके आगे क्या चाहिए खर चाहिए खर में आगे क्या बनना है थकार है खर में आएगा तो द को क्या हो जाएगा दो को हो दा च तो उत्थानम ये बनेगा एक थ वाला जिस पक्ष में झरो झरी सबने से लोप नहीं होगा उस पक्ष में क्या रूप बनेगा पहला उत, आगे था फिर आगे दो दो थ रहेगा हाँ उत्थानम दो बनेगा उत्थानम दो जाएगा ऐसे दूसरा है उत्थान में प्रथम था को दूसरे था पर रहते खरीचर से चर तो हो जाएगा लोप जो नहीं होगा एक थ है आगे था है पर में खर नहीं खा ख फट छठ नहीं वो जो थ हुआ खरीचे सूत्र देखो नंबर देखो और उदस्ता स्तंभों का क्या नंबर है आठ चार इकसठ अभी खरीच के दृष्टि से उदस्ता स्तम्भ हो असिध होने से उसके दृष्टि से थकार रहेगा नहीं रहेगा इसलिए खरीच नहीं लगेगा दो थकार श्रवण होगा वो कितने कितना था रहेगा थ का लोप हो जाएगा तो उत्थानम थ का जो लोप होगा वो क्या के तकार श्रवण होगा हैं बड़ा कठिन प्रश्न है वो वो क्या के जो तकार है उसका श्रवण होगा जब थकार लोप हो जाएगा हैं ये प्रारंभिक वाले के रतिकृष्ट होता है इसे प्रारंभिक वाले कितने हैं प्रारंभ वाले कितने हाथ उठाओ दस के अंदर असो पुराने पुराने में क्वेश्चन नहीं ना उद है आगे है स्थानम स्थानम के सकारक हो गया थान बन गया दो थ हो गया उद के दकार है ऊत के दकार को खर्चे से त तो हो गया उद आगे दो थानम है एक थ लोप हो गया था झरो झरी सामान्य सूत्र से विकल्प से लोप हो जाने पर थ कितने रहता है एक है। जिस पक्ष में एक थ लोप हो गया उस पक्ष में उ के आगे तकार का शवण होगा हैं लोप होने पर शवण होगा हाँ ये तो पूछा था थ का लोप हो जाएगा तो तकार समन तो तो के शवन में क्या पति तत तो रहिएगा उत्थान में उद के दकार को हुआ तो द को तस्तर तो से हुआ हाँ जोर से बोलो खर्चा से किसको क्या आदेश हुआ द को त तो हो गया लोप किस किसको होता है झरझरी सूत्र से <st> थकार का थकार का यदि लोप हो जाएगा तो ऊत के का समन <_station> तो समन थकार का शवण होगा लोप नहीं होगा तो शवन होगा हाँ थकार का लोप हो अथवा नहीं हो ऊत तो रहेगा दोनों पक्ष में एक पक्ष में थकार का लोप हो जाएगा तो कितने थकार का शवण होगा जिस पक्ष में थकार का लोप हो जाएगा उस रूप में थकार का शवण होगा क्या होगा हो एक थकार का श्रवण होगा एक लोप होगा जिस पक्ष में थकार का लोप नहीं होगा उस पक्ष में थकार का शवण होगा होगा कितने थकार हाँ दो थकार का तो दो रूप बनेगा दो रूप में प्रथम रूप में ऊ के आगे क्या रहेगा त तो उसके आगे रहेगा थ तो उसके आगे तो तो रहेगा आ दो था थे एक था जिस पक्ष में लोप हो गया अजब लोप नहीं होगा ऊ क्या आगे रहेगा ओ तो आगे रहेगा तो फिर आगे क्या रहेगा दो थ हो जाएगा उत्थानम ये एक रूप दिया है दूसरा रूप दो थाला था बनेगा उत्थानम बनेगा आ उत्तम कल बनाएंगे ओम नेता बसा